नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहा तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में है विशाल सिंह जी जो कि सिंगर हैं बाय प्रोफेशन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट विनर हैं वॉइस ऑफ राजस्थान वे अपना बैंड भी चलाते हैं कई म्यूजिकल शोज भी ऑर्गनाइज करते हैं पढ़ाई में एम किया है और बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आज वे अपनी सिंगिंग के सफ़र के कुछ अनुभव भी हमसे शेयर करेंगे और हमारे बीच में विक्रांत जी भी हैं जो कि क्लासिकल सिंगर हैं सुफियाना गाना गाना उन्हें पसंद है और साथ ही में हमारे बीच में हमारी बड़का जी हैं जो कि डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन गाना सुनना और सुनाना वे बेहद पसंद करती हैं और इन सबका साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी हैं तो चलिए इन सबका हम तय दिल से स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में लेकिन इन सब से मिलने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं है इश्क कोई सुबह की लाली है गिरता सचलना है इश्क कोई उठता सचलना है इश्क को सांसों में लिपता है इश्क कोई आँखों में गिरता है इश्क मेरे दिल को सोचूं तो तुझे तो है सुबह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 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत में, में और बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे क्योंकि आज हम लोग कुछ खास मेहमानों से बातें करेंगे और विशाल भाटी सर ट्रैफिक में अटक गए हैं तो उन्होंने मैसेज किया है कि वो पहुंच रहे हैं 10-15 मिनट में तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनका ट्रैफिक जो है क्लियर हो जाए और घर तक वो पहुँच जाए जल्दी से और हमारे साथ जुड़ जाए उजमेश अभी हमारे साथ है विक्रांत राय जिनको आपने सुना होगा कल भी सुना आप प्रोग्राम में तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ गाने और कुछ बातें हम लोग जरूर सुनेंगे विक्रांत राय जी से और उसके बाद डॉक्टर बरका भी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में दस पंद्रह मिनट में उन्होंने भी मैसेज किया मैं भी आना चाहती हूँ मैला वेलकम जरूर आइये स्वागत है आपका तो आइए आप सभी की तरफ से सबसे पहले अभी विक्रांत जी पहुँच गया है तो उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है जी विक्रांत जी कैसे है आप सर मैं बहुत धन्यवाद जी जी जी जी और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप किस तरह से इस म्यूजिक फील्ड में जुड़े और क्या करते हैं मैं विक्रांत राय यूपी आजमगढ़ से मेरा सिंगिंग का दौर करीबन सात साल आठ साल से चल रहा है मैं क्लासिकल सिंगिंग करता हूं और थोड़ी बहुत बॉलीवुड और सूफिया क्योंकि सूफियाना मेरा फेवरेट है मैं सुफियाना गाता हूँ और मैंने शुरुआती सिंगिंग जो है श्री राम भारती कला केंद्र श्री मैंने देवनाथ जी से सीखा है जो कि वो आईटीसी कोलकाता से उन्होंने वो कार्यरत थे और उनके जरिए मुझे घराना जिसे बोला जाता है कराना घराना का मुझे हमें तालीम मिली और उसके बाद फिर मैं अनुराग दीक्षित पॉप स्टार एमटीवी पॉप स्टार उनसे फिर मैंने म्यूजिक सीखा और अभी हाल ही में ऑनलाइन क्लास आ, अनुराग दीक्षित तो उससे, उससे तो अच्छा अच्छा। <laughs> करता हूँ अच्छा जो बहुत ही अच्छा आपको लगता है वो गीत जरूर हमें सुनाइए स्वागत जी जी बिल्कुल तो मैं जगजीत सिंह जी का एक गजल आप लोगों के बीच आओ हम्म साजना अंगना फूल खिलेंगे हम्म <laughs> जी आ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> आओगे जब तुम सार आओगे जब तुम सार फूल खिलेंगे बर से गंग बर से गांग झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम सारेंगे बरसे ग का जुम जुम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम हैना तेरे कचरा रहे हैं नैनों पे हम दिल हारे हैं अनजानी ही तेरे नैनों से वादे किए कई सारे हैं सा मधम चले तो तू कहे बरसे गज जामन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम सजना अंगना खिलेंगे निजर गजरेगा मागा, मगर मगरे थैंक यू <laughs> बहुत बढ़िया विक्रांत जी बहुत सुंदर गीत आपने गाया आपके लिए जोशना जी ने मैसेज किया वंदना त्रिवेदी जी ने भी याद किया कि एक वन ऑफ द उनका फेवरेट गाने में से एक है जो आपने अभी गुनगुनाया तो हाँ आगे बढ़ते हैं संगीत के क्षेत्र में आपका कैसे जुड़ना हुआ इसके बारे में बताइए हमें सर यू कह दो संगीत के क्षेत्र में क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से कृषि किसान है हमारे हमारा फैमिली बैकग्राउंड किसान है तो सर म्यूजिक से जुड़ना तो हमारे लिए बहुत दूर का रास्ता था तो हमने आ, मैं म्यूजिक सुनता था मुझे पसंद आते थे कुछ सुफियाने ऐसे होते थे की मैं माश सलीम को अक्सर सुनता था तो मास्टर सलीम जी को मैं सुनता था तो उनके सुरों को देखता था तो मैं भी गुनगुना रहा था तो कुछ ने बोला कि कि यार तू क्यों क्यों ना ना सिंगिंग सी, तो मैंने सोचा कदम बढ़ाया जाए और अपने इस रुचि को इस रुचि को लोगों के बीच लाया जाए तो वो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था राह पर लोग आते गए और कारवा बनता गया तो मैंने फिर मैंने संगीत यहां हमारे गाँव में एक गुरुजी रहते हैं तो वो ऐसे भजन वगैरह या कीर्तन वगैरह करते थे तो मैं उनके साथ जुड़ गया इंटरेस्ट आ गया क्योंकि तो सीखना, सीखना, सीख के गाना है। तो ये होता है की हाँ ठीक है बहुत फर्क है तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन किया श्री राम भारती कला ग्री वहां से मैंने सीखना स्टार्ट किया फिर मैंने दो साल तीन साल सीखे जबकि मैं छः साल चार साल जो है मैं प्राइवेट गुरुजी से सीख रहा था उसके बाद फिर दौर आगे बढ़ता गया फिर मैंने सच फिल्म्स में कुछ दिन काम किया वहाँ पर एक्सपीरियंस लिए स्टूडियो में जाके उसके बाद फिर जगह जगह सीपी में करनाल प्लेस दिल्ली के वहाँ पर जाके मैं ओपनली ऐसे गाता था ऐसे गाता था लोग आते थे प्यार देते थे रिकॉर्ड करते थे अच्छा लगता था तो फिर सर इतनी लत लग गई कि आज ये संगीत संगीत बोले तो संगीत क्या है संगीत एक ऐसी चीज है कि वो दिल दिमाग और भावनाएं सारी चीजें जुड़ी होती हैं अगर हम दिल से गाएं कोई अच्छी चीज तो वो वो चीज जो है दिल दिल में जो होती है वो सुकून होता है एक तरह से साधना सुकून तो सर संगीत मेरे हिसाब से ये संगीत नहीं गाना ही नहीं होता सर एक सुकून होता है और साधना होती है अगर आप इसमें रम गए और आप करने लगे तो सर उसका फल भी आपको मिलने लगता है सर दौड़ चलता रहा चलता रहा चलता रहा आज ये इस जगह आ गया हूँ कि आज आप लोगों के सामने हूँ और ये मौका मिल रहा है और ऊपर और वाले की कृपा है और देन है बस आप सबका प्यार है जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मुझे लगता है की हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कहते हैं बड़े बाजार से अक्सर मैं खाली हाथ आया हूँ <laughs> बड़े बाजार से अक्सर मैं खाली हाथ आया हूँ कभी खिश नहीं होती कभी पैसे नहीं होते <laughs> लेकिन फिर भी अच्छी तरह से हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आइए मैं चाहूंगा कि एक खूबसूरत गाना और सुनाइए जी सर एक सॉन्ग है बहुत अच्छा भजन है भजन टाइप में है ए पहना यही मिथले में रहना ये अच्छा। महाराज जी ने गाया हुआ है तो मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ तो पहुना मिथिले में रहो नहुना हे मिथिले में रहो ने पहुना मिथिले में रहना जौने सुखबा ससुरारी में जहुने सुख सस ससुरखबा कहुना ये पहुना मिठिले में रहोना ये पहुनाथ में रहोना रोज सवेरे उबटन उगटन मलिमलिक इतर से नहवाए हो रोज सवेरे उगटन मलिमलिक इतर से नहवाए एक महीना के भीतर करिया से गौर बनाय हो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाय झूठ कहातना बानी तनिको आ झूठ कहतना बणी तनखो झूठ कहतना बणी तनखो मौका एगो देना ए पहुना मिथिले में रहो नहुना ही मिथिले में रहो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर कंचन सब थारे नित नवीन मन भावन व्यंजन पर कंचन सब थारी भूख बढ़ जाय सुनशाली सरहज के गारी जाय सुनशाली सरहज के गारी बीच बीच में करब नि हो रहा बीच बीच में करब नि हो रहा बीच-बीच में नहीं हो रहा और कुछ होना थैंक यू वाह क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आपने गाया और मुझे लगता है कि हमारे सभी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है अब आइए एक और बात पूछना चाहूंगा आजमगढ़ से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं यूपी से उसके बारे में थोड़ा सा बताइए वो किस तरह का एरिया है क्या वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है ज्यादातर कौन सी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं उसके बारे में सर यहाँ पे तो ये आजमगढ़ यूपी आजमगढ़ बोले तो ये एरिया यूपी में ही आता है और यहाँ पर मुख्यतः फसलें सर वैसे यहाँ पे मिश्रित खेती होती है हमारे यहाँ अच्छा, मिश्रित खेती होती है सारी चीजें मिश्रित होती है और गन्ने की गन्ने की फसल और धान गेहूँ सारी चीज मिश्रित होती है और एरिया तो सर बोले तो हर जगह का अच्छा होता है अपना अपना देखने का तरीका होता है कि आ, कैसा होता है जी एरिया तो सब जगह होता है और हम तो यहाँ के निवासी है सर तो हमारे लिए तो एरिया हमारे लिए तो, हमारे लिए तो हमारा घर ही मंदिर है और सब कुछ है जी सर जी जी एक और बात पूछना चाहूंगा ऐतिहासिक कोई जगह है जहाँ आप अजमगढ़ में रहते हैं वहाँ हम लोग देखने आए या देख सकते हैं ऐसा कुछ ऐतिहासिक कोई चीज हो तो बताइए इसके बाद सर ऐतिहासिक तो जी, सर मुझे इतना पता नहीं है बट मुझे इतना पता है कि जौनपुर साइड में आप एक किला है राजा जी का वो देखने लायक होता है किला है मस्जिद है कई चीजें अच्छा हाँ जी सर चलिए विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर विक्रांत जी आपने इतने सुंदर गीत हमें सुनाए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर करी आप छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं लेकिन आपके सीखने की कला और गाना गाने की कला हमें और हमारे सभी लिस्नर्स के लिए प्रेरणादायक है और सच में दोस्तों मैंने भी अपने पिताजी से यही सीखा है कि जीवन में सीखते रहो जिससे जो अच्छा गुण मिले उसे अपने जीवन में धारण करो और आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ जब से चढ़ गया रे तेरा फितू जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितू जब से चढ़ गया रे में कैसे मैं बताऊं एक तुझको ही पानी की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं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 था बढ़ गया रे तेरा फितूर जब उसे चढ़ गया रे तेरा फितूर जब उसे चढ़ गया रे डॉक्टर बरका जी आ गए हमारे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर बरका बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप, जी, जी <laughs> आप है जी, जी? खाली -खाली आपके आने से थैंक <laughs> यू <laughs> <Thank you. laughs> तो मैं चाहूंगा की एक गीत आप भी सुना दीजिए अभी दो गीत तो विक्रांत जी ने सुना दिया किशोर <laughs> अच्छा। जी का गीत जी, जी जी ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप थोड़े गम है थोड़ी खुशिया यही है यही है यही है छाव धूप ये जीवन है ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है ये जिद छोड़ो यू न तोड़ो हर पल एक दर्पण है ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है, है रंग रूप थोड़े गम है थोड़ी खुशिया यही है यही है यही है ये जीवन है थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया सुना है थैंक यू डॉक्टर बरका आप गाने कब से शुरू किया गाना आपका फैशन है या रुचि है या कैसा बाय <laughs> प्रोफेशन तो, तो मैं डॉक्टर हूँ hmm. बचपन से गाने सुनने का बहुत शौक था पर कभी सीखने का मौका नहीं मिला एम था डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है उसके लिए फिर टाइम भी उतना ही चाहिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए तो गाने का भी सीखने का मौका नहीं मिला पर अभी डॉक्टरी भी हो गया डॉक्टर बन गया गया डिग्री मिल प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा है तो अभी अपने पैशन के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ कैन अच्छा। <laughs> से पैशनेट सिंगर मतलब विक्रांत जी की और इनके जैसे कुछ क्लासिकली बहुत ट्रेंड नहीं है गाने सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है <laughs> चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए में में इंप्लांट अच्छा, हु। क्या बात है क्या बात चलिए गीता अरोरा जी ने आपको लिखा है बहुत बढ़िया करके और अनुजी मुंबई से उन्होंने भी आपका स्वागत किया है तो आइए आगे बढ़ते हूँ कोई कोई गाने हमें जो है बहुत अच्छे लगते है तो कहीं ना कहीं जुड़ा हो जाता है और उसे बार बार हम लोग सुनते हैं तो विक्रांत जी मैं चाहूंगा कि कौन से तो ऐसे कुछ गीत हैं जो आप तो ऐसे गाने के लिए तो सारे गाने सीखते होंगे लेकिन कुछ गाने जो हैं वो आपको ऐसे नेचुरली जब भी आप बोले बुला लिया आपको गांव बोला तो वो गाने निकलते हैं तो ऐसे कौन से दो चार गाने के बारे में बताइए और उसमें क्यूँ अच्छा लग रहा है आपको क्या है उसमें एक तो सर राग यमन पर आधारित एक गीत है छाप तिलक सब चीनी मुलाये हाँ सर ये सुखियारा टाइप में है और बहुत ही खूबसूरत लगता है इसके राग इसके राग और उसकी हर एक चीज सर और फीलिंग छाप तिलक सब छीन नैना एक, एक प्यार अलग सा प्यार उमड़ आता है सर इसमें तो एक तो अच्छा। ये हो गया एक रिचा शर्मा जी का रोम रोम तेरा नाम पुकारे एक ऐसा वो हाँ। मुझे मेरा फेवरेट है क्या बात जी तो <laughs> अच्छा डॉक्टर बरखा आपके कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है और जब भी चाहे तो आप गुनगुनाना शुरू कर देंगे या सुनना शुरू कर दें मुझे तो सर थोड़े मस्ती वाले ऐसे सॉन्ग पसंद तो लग, अच्छे लगते हैं <laughs> मतलब दिन भर का ऐसे वाली लाइफ के बाद में थोड़े से सुकून भरे मस्ती वाले बहुत अच्छे लगते हैं <laughs> तो कौन सा गीत है वो एक तो गीत जो बताइए मस्ती वाले। और किशोर कुमार जी का स्पेशली बोले तो एक वो थोड़ा सा ऐसे सैड सॉन्ग है बट बहुत प्यारा है मंजिल अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह वेरी नाइस सॉन्ग जी बहुत ही हाँ बहुत प्यारा सॉन्ग है वो आप सुनना चाहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं आप सुनाएंगे तो सुनते रहेंगे <laughs> जी जी <laughs> मंजिलों पे आके रुकते हैं दिलों के कारवां है रास अपनी जगह मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या कर? जले अपनी जगह है रास अपनी जगह ज लिया कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह जब कदम ही साथ ना दे तो फिर क्या करे यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा पढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे थैंक यू क्या बहुत सुंदर बहुत बढ़िया <laughs> चलिए विकास जी अब आपका टर्न है <laughs> जी जी जी, जी। <laughs> छाप तिलक सब सबसे नैनाई के छाप तिलक सब छी नी रे मुसे नैना मिली के का ho morachun chunek ayo mat re ye do na na na mat khayo in me to Pya milati hai. To se na na na na na na. To se na na na na na na na na. To se na na na na na na na. To se na na. To se na na na na na na na na. To se na na na na na na na na. To se na na. छाप तिलक सब ली रे मुस नैना मिले के छाप तिलक सब छीन ली रे मुस नैना मिलई के नैना मिलई के hmm. नैना मिलई के नैना hmm. मिली के नैना मिली के नैन मिलिके बात अदम कह दी रे मोसे नाम ना मिलिके छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नाम ना मिलिके आ वाह बहुत बढ़िया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 sare <speaking in> sare ga ga ga ma ga ma ga ma pa ma da ma da madani madani madani madani madani dani sa ni dha pa ni dha pa ma dha pa mo ga pa ma ga re ma ga re sa tar tar re re re da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da re re re ga ga ga ga ma ma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 थैंक यू क्या बात है। सुनिय जी बरका जी आप एक डॉक्टर तो हैं ही फिर भी गाने सुनना और सुनाना आपको बेहद पसंद है और कहते हैं कि डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी और स्ट्रेसफुल भी होती है पर आप अपनी बिजी लाइफ में अपने लिए थोड़ा समय निकालकर अपने माइंड को फ्री करने के लिए किशोर जी के गाने सुनना पसंद करती हैं तो चलिए आपकी ही पसंद का हम किशोर जी के कुछ मस्ती वाले सॉन्ग आपको सुना देते हैं और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं बाजू, बाबू। samjho ishaare aaran pukare pom pom pom yahan chalti ko gaadi kehte hain pyaare pom pom pom babu samjho ishaare aaran pukare pom pom pom yahan chalti ko gaadi kehte hain pyaare pom pom pom ai ri baba ri baba baba ri baba ri baba ri baba baba ri baba ri baba baba ri baba ri baba baba सौ बातों की एक बात यही है।, है क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है बोलो सौ बातों की एक बात यही है क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है हाड़ी तिरछी चलाना चलाना के झुमछी चलाना चलाना के झुम चला चला के झूम तिरछी चला चला के झूम बाजू बाबू समझो इशारे और यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे फम फम पम टी रीडे तुरु रू डू रुडो टिरी डी रिडी रीडे तुरु से बात न समझा जमाना आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना इतने से बात न समझा जमाना आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना शोरत चीज क्या चलने का नाम है इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है है क्या चलने का नाम है इज्जत है चीज़ क्या चलने का नाम, है? है चलने का नाम है। आड़ी तिरछी चला चल के झूम आड़ी तिरछी चलाएं चल के झुम आड़ी चला चला के झूम तिरछी चला चला के झुम बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी रहते हैं प्यारे पम पम पम के चलना यू ही साथी हर बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की हिल मिल के चलना यूही साथी और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे पर्वत भी हो पड़े हिल मिल के टाल दे मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे पर्वत भी हो पड़े हिल मिल के टाल दे जो समझाए आये उसी की मची धूम आ जो समझाए आये उसी की मची धूम जो समझा उसी की मत घूम जो समझा उसी की मत घूम बाजू बाबू समझो इशारे हॉरन पुकारे बम बम बम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम बाबू समझो इशारे हॉरन पुकारे बम बम बम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम पम चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए के नजारे हैं तो ऐसे में समल्ला कैसा मेरी कदम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे मेरे जीवन में यशाम आई है मोहब्बत वाले समाने लिए हो चला जाता हूँ की बुन में धड़कते दिल के तराने लिए भी अजब होगा वो जब मेरे गरीब आएगी मेरी कसम कभी भैया छुड़ा लेगी कभी हटके गले से लग जाएगी हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लगे मेरी कसम वो पुनैनों में भरे काजल घूंगठ खोले है मेरे आगे रे शर्म ऐसी बोझल पलखों में जवाराखों के फंसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में झड़कते दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आँखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ धुन में सड़कते दिल के तराने लिए ला ला ला ला जी नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार सभी को रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा सुनहरा मौका आप विक्रांत जी की आवाज सुन के मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी से भाग के आया Actually, मैं, मैं लेट हो गया था पर विक्रांत जी की आवाज मेरे कानों में आ गई थी तो मुझे लगाने और विक्रांत जी से डॉक्टर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं रमेश जी और बहुत ही आ, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा ऐसा मौका हमें देते हैं और इतने अच्छे ऑडियंस के साथ हमें मुखातिब होने का मौका देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी जी जी मैं पूछ रहा था कि लेट किस वजह से ट्रैफिक जाम था और शो अटेंड करने की जल्दी में मैंने कर <laughs> तो पे मुझे पकड़ लिया गया और बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो गया वहाँ पे मैं जल्दी पहुंचना चाह रहा था तो उल्टे लेट हो गया <laughs> तो मैं माफी चाहता हूँ और अभी जी से माफी चाहता हूँ बट दिल यहाँ पे और इसलिए जल्दी से भाग के आना पड़ा चलिए विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आप आ गए और आप वॉइस ऑफ राजस्थान हैं और आप एक बैंड चलाते हैं विशेष रूप से म्यूजिकल बैंड चलाते हैं और आप पार्टी और बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं उनके लिए भी आप प्रोग्राम अरेंज करते हैं आप बहुत ही सुंदर क्रिएटिव म्यूजिकल प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और आपका पूरा पार्टी जो है टीम जो है सभी को जो है बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन करती हैं और आप जो भी प्रोग्राम्स लेते हैं उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से मनोरंजन लोगों का करते हैं तो के लिए भी आप काम करते हैं उनके भी प्रोग्राम्स, इवेंट्स वगैरह आप देते हैं करते हैं तो मैं चाहूंगा करना चाहते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मैं चाहूंगा की एक खूबसूरत गीत जो आपके जहन में अभी है वो हमें सुनाइए स्वागत आपका चंद तालियो के साथ मैं आशा करता हूं, आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे ये शाम मस्तानी मत होशी जा मुझे डोर कोई खींचे जाए ये शाम मस्तानी मदहू श मुझे डोर को जी दि जा क्षमा कहें फिरने से परे चला जा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 तू है मुश प्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता रहे होंगे मेरे ख्याल से और सबको आनंद होगा आज के विक्रांत जी तो बहुत बहुत खुशी हो रही है विक्रांत जी बताइए आप सर क्या बताओ मेरे पास तो सब दिन नहीं है और मैं सर के लिए क्या बताऊ बस ये कहूँगा दिल दिल गार्डन गार्डन हो गया, पूरा जाने को दिल किया। और मैं खुश नसीब हूँ बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी आपके इन प्यारे प्यारे शब्दों के लिए हौसला अफजाई के लिए ऐसे ही प्रेम बना रहे और हम ऐसे ही खुशियां बांटते रहें। एक छोटा सा माध्यम है संगीत के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्टेड है हालांकि सब लोग दूर दूर बैठे है अपने अपने घरों में पर एक संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सब लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो डॉक्टर बरखा राठी जी भी हमारे साथ हैं बरखा मैम का कोई फेवरेट गाना आज चाहेंगे कि वो बताएं हमें और हम साथ में मिलके के बरखा जी आपका कोई फेवरेट सॉन्ग ओ हंसनी अगर मुझे आएगा तो मैं जरूर गाने की कोशिश करूंगा ओ हंसनी सॉन्ग किशोर जी का है एक बहुत ही प्यारा सा ओ गए गए बर्का जी बर्का जी खुदी मेरे ख्याल से एक मधुर आवाज की धनी है, तो थोड़ा सा आप ही गुनगुना दीजिए जी ये प्यारा सा आप सर साथ में मुझे बोल पूरा याद नहीं है जी। जी।, <laughs> जी जी जी आप शुरू कीजिए हम हम आपको कैच कर लेंगे ओ हंसनी मेरी हंसनी, मेरी हंसनी, हंसनी कहां उड़, कहां उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहा चली ओ हंसनी मेरी हंसनी उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के उड़ चली ओ हंसनी मेरी हंसनी जी, हमें तो बिना मतलब ही ही बुला लिया डॉक्टर बरखा इतना अच्छा है हमारी जरूरत नहीं आज सर थैंक यू सो मच फॉर फॉर योर काइंड मतलब आपको सुनना और मुझे सुनना वो दोनों एक बहुत ही डिफरेंट कहां आप और कहां है. <laughs> बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने थैंक यू सो मच जैसा कि आपको पता है मेरे भी रूट्स राजस्थान से है और मैं भी बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ हालांकि हम रहते बाहर हैं गुड़गांव में रहते हैं पर अभी भी हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो राजस्थान की धरती के लिए दो लाइनें में गाना चाहूंगा धरती है और रो आसमान रंग रस यो भरो राजस्थान यो हमारो राजस्थान जी केसरिया पधारो मारे देश जी वो मारे दे केसरिया कि ढालो बहुत बहुत ही बढ़िया सुंदर। शुक्रिया मैं भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ मतलब मारवाड़ी है तो हम भी राजस्थानी राजस्थान हो और हम राजस्थान का गाना ना गए ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है राजस्थानी गाना मुझे ऐसे याद बस मूवी है हरियाला बनाओ नादान बनाओ हरियाला बनाओ नादान बनाओ बूदी बादल मैल बनीने क्यों जखानियोंल मैल बनीने क्यों जखानियों हरियाला बनाओ नादान बनाओ जद देखू पनेरी लाल पीली अखिया जद देखू पनेरी लाल पीली पीलियां मैं नहीं डरू सा भलाई का डोकिया मैं नहीं डरू सा भलाई का डोखिया प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे तर बिना नागे नहीं मारा जिया हरेओ दर बिना कि, कि नहीं महाराज रे नैणो न थारी सजादू किया नैणो न थारी सजादू किया रे घर बिना लागे नहीं महाराजिया हरेओ दर भी नागे नहीं मगरे मगरे गरे गरे गरे गरे सब सब मोहेन नया वे धक थक थक, थक महाराजी घबरा वे बोले बासुरिया सुन रवरिया बोले बाुरिया सुन रवरिया हर बिना मुहे कुछ नहीं माए प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे अर बिना लगे नहीं महाराज आ रे हो बिना ओ, ओ, लगे नहीं Mara jia re, oh darwina lagne hi mara jia re. Dama dama mast kalinder, ali ta pehla number. Dama dama mast kalinder, ali dama dama kalinder. Oh lal meri pat rakio, balajule laln. Oh lal meri. نا سنوری پتے رکھیو بنا چلے لالن سندڑی دا سےوند دا سندڑی دا سےوند دا سکی شباح گلندر دھما دم مست گلندر علی دا لالنگل دھما دم مست گلندر علی دم دم دے اندر ہو دل میری ہو لالن میری छप तिलक सबसे नैना मुसे नैना मुसे नैना के छाप तिलक सब छी रे मुस नै राम गए नै नाम मिली गए नैनो में आयु गे नैना मिली गए main na mai ke matwari kar di tere mozenan mili ke chab suthi tere mozenan mili ke abon babo mama gham gappa babo babo mama gham gappa babo babo mama gham gappa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 matwari kardi dire muse na na mele ke jab dilage sab thi dire muse na mil ke se na med ke muse na na med ke muse na na na muse na na na na muse na na na na muse na na na na muse na na na na muse na mera naam hai namo se na namat meri teri dilre musaina mil ke mus na namo mil ke mus na nam hai wah kya baat आपने <laughs> <laughs> <laughs> <SOUND> गी। <azinglarda> सुना दिया मजा आ गया बहुत बहुत बहुत शुक्रिया जी दोस्तों कैसा लग रहा है मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी विशाल जी बरका जी के ड्यूट सॉन्ग को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और हम विशाल जी का दिल से थैंक्स करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और अपने गानों से हमें और हमारे लिसनर्स को आनंदित किया लेकिन अभी और भी विशाल जी से बातें मुलाकातें बाकी है दोस्तों तो क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें age ne na wo kis ko dikhaun संगीत की यात्रा शुरू हुई थोड़ा सा स्टोरी बताइए आपका जी मैं आ, राजस्थान से हूँ और वहीं से ही मैंने इंडियन क्लासिकल वोकल की ट्रेनिंग शुरू कर दी थीराज शर्मा जी मेरे गुरुजी हैं गुरु जी हैं तो विद्यापीठ से मैंने प्रथमा मध्यमा और विशारद कंप्लीट करके फिर विशारद्लीट कर वहां से मैंने अपना एमबीए किया फिर जॉब में लग गया, फिर फिर जॉब छोड़ दी, फिर संगीत में अपना आगे बढ़ा मैं, मैं और भी काफी जाता रहता तो चैनल स्टार्ट किया, से, काफी, आ, काफी मुझे आ, सपोर्ट मिला सभी और यही मेरी पूरी जर्नी है तो अपने पैशन को कभी इंसान को भूलना नहीं तो चाहिए इंसान इंसान बेशक छोटे शहर से हो सकता है पर उसके सपने छोटे नहीं होते तो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए बेझिझक बे बहुत अच्छे अच्छे प्रयास करने चाहिए तो यही मेरी छोटी सी जर्नी है रमेश जी बहुत बढ़िया ऐसे ही आप जैसे प्यारे प्यारे लोग विक्रम जी जैसे बरखाजी जैसे प्यारे प्यारे लोग हमसे जुड़ते गए और कारवा ऐसे ही बड़ा बनता गया जी, <laughs> <laughs> जी, बहुत ही अच्छा लगा और मैं कि जैसे कि इस जर्नी में आप म्यूजिक वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो शुरू शुरू में कुछ दिक्कतें आई होगी कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया जी जी जी, जैसे तो की एक नाइन टू फाइव जब जॉब आप छोड़ते हो तो फाइनेंशियल इशूज आते हैं और सामाजिक इशूज आते हैं संगीत को एक प्रोफेशन की तरह नहीं देखा जाता है बहुत सारे है। समाज, आपके परिवार उठाते हैं आप कैसे करोगे? बहुत डाउन हमेशा समान एक आपकी बदली बताई कोई सैलरी नहीं होती है आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है रहना पड़ता है समाज से बट आपको अपने टैलेंट पे विश्वास होना चाहिए आपका टैलेंट अगर तो हमेशा आपको आगे लेके जाएगा और वही मैंने अपने पे विश्वास करता और आगे गया, कुछ दिया है अब वक्त है संगीत को कुछ देने का संगीत की साधना करने का और जो म्यूजिक लवर्स है और जो म्यूजिशियंस है यहाँ पे डेहली एनसीआर में उनको भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ तो जो कठिनाइया मैंने झेली है वो वो ना झेले और उनको उनको सही मिले, अपने जीवन को दिया है और संगीत क्षेत्र को जब हम लोग जॉब छोड़ के इस फील्ड में आते हैं तो नेचुरली काफी उतार चढ़ाव हमको देखना पड़ता है काफी चीजें तो लगनी पड़ती है और उन फेजेस को आपने पूरी तरह से हैंडल करते हुए आगे बढ़े हैं मैनेज किया आपने उस समय को जो लोग मुश्किल के समय को मैनेज कर लेते हैं फिर वो लंबा रेस का घोड़ा बन ही ही जाते हैं <laughs> तो आप है है बहुत अच्छा लग रहा है हमें जर्नी की बातें सुनकर हमारी ओर से रहित सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं बहुत सुंदर विशाल जी आपने अपने सिंगिंग के सफर की बहुत सी प्रेरणादायक बातें हमसे और हमारे लेनर से शेयर करी और आपने बताया कि इंसान छोटे शहर से हो सकता है पर सपने छोटे नहीं होते सपने हमेशा बड़े देखो और उनको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करो आपने बताया कि शुरुआती वक्त में आपको बहुत फाइनेंशली और सामाजिक प्रॉब्लम्स आई लेकिन फिर भी आपने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए और आज हमारे बीच में एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह आप आए हैं तो दोस्तों जीवन में संघर्ष सबके आता है लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों को डटकर सामना करता है वो एक दिन निखर ही जाता है तो हम विशाल जी को दिल से दुआएं भी देते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और खुश रहें अपने जीवन में तो चलिए इन सबके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं दिल झुमा ले प्यार ने दीवाना हुआ बादल सावन के घटा छाई ये देख के दिल झुमा ले प्यार ने अंगराई दीवाना हुआ बादल जो कोई महबूब मिले दिलवाज़ खुशी से बने पागल क्या दो नय ये देख के दिल ले कर चल आया कहाराई ये दे गलियों में मोहब्बत होगी नाम निकले गा तेरा ही लब से जान जब इस दिल नाकाम काम से रुख सत होगी मेरे महबूब सनम के दर से अगर हो तेरा गुजर कहना सितम कर कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक भिजिया क्षमा तेरा पर जिससे अब तक तुझे नफरत होगी आज रसुवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रसुआ तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने ले मैं दीवाना खत्म बस आज ये वह शतु होगी आज रुश तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब तरा तू आह भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने वो सनम भाए सितम तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पर भी नायत होगी आज रसुवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रसुवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरे तो गिला करती है। तेरे दिल को से शिकायत होगी महबूब बाकी विखांत जी से मैं कहना चाहूंगा कि एक वेलकम सॉन्ग आपके लिए तैयार किया है विशाल जी तो वेलकम सॉन्ग जरूर सुना दीजिए भाई बहुत <laughs> बहुत बहुत बहुत शुक्रिया तू <Suckily> जो आया तो बहारे बहार तो गली में आचा निकला तू जो आया तो आईये बहार गली में आ निकला जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला गली में आ चांद निकला गली में आ चांद निकला तू जो आया तो आई वहा गली में आ चांद निकला आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह आए आए वो हमारी, आए वो हमारी, हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारगे देख कर दिल उनकी देख कर दिल उनको झूमने लगा सबके मन उसे जैसे खिलखिलाने लगे तू जो आया तो तू जो आया तो तू जो आया तो आई बहार गली में आचा निकला के सरिया जिया आ नी मारे दे थैंक यू <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> विक्रांत जी आपने तो कमाल कर दिया विक्रांत जी भी खुश हो गया बहुत ही बढ़िया प्रसन्न मन प्रसंद आपकी मधुर और <laughs> की आवाज एक बुलंदी है जो एकदम से वो जो वगैरह लगाते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही, ही सुनीले और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आप बहुत अच्छा लगा इस माध्यम से रमेश जी के अच्छे अच्छे लोगों को हम अपना तैयारी तो <laughs> बहुत -बहुत फिक, बहुत -बहुत पूरी थी पर लेट होने की वजह से फिर लास्ट में करना पड़ा लेकिन हाँ जी मैं तैयारी नहीं है बट दो लाइन विशाल जी के लिए गाना चाहूंगी राजस्थानी सॉन्ग की स्वागत स्वागत सुनाइए लता जी एंड इला अरुण जी का सॉन्ग है हाँ हाँ जी मारे में वे कटारे मारे वर्ण में पै गई वे कटारे रे कटारे मोरिया रे बोलियो रडल रा तिरात मोरिया छो अच्छा रे बोलियो रिरात रा मा मारी बी गई वे कटार रे हो कटार रे मोरिनी बाग मोले आदि रात माँ मोरिनी छन छन चूड़िया छन छन चूड़िया खनक गई देख साहिबा चोड़िया खनक गई हाथ बागा बागामां बोले आदि रात माओ हो रोला हमारी छाती दुखे हमारा चला ढोला ढोला ढोला ढोला मत मत जा रे रे मत जा रे बूढ़े मतजा थैंक यू चलिए विशाल जी का स्वागत दिवस में हुआ <laughs> <laughs> थैंक <laughs> यू बहुत बहुत शुक्रिया And okay. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत-बहुत आप किया लेकिन फिर भी आप पहुँच गए और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं मूल्य भावनाएं हैं आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और भी आगे प्रोग्राम्स करते रहेंगे थोड़ा सा मोटिवेट करें उनको अच्छा तो तो लगेगा बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत चलिए आज के इस एपिसोड में आशा करता हूं आपसे लगा होगा क्योंकि सभी हमारे कलाकार एक एक से बढ़कर कलाकार थे और विशाल जी के स्वागत में बरका जी ने और विक्रांत राय जी ने बहुत सुंदर गीत गाए कहते हैं उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको बंद की विनाश करे <laughs> क्या बात है फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नहीं महफिल सजाएंगे गानों का आप सबके लिए आप सभी का प्यार यू ही मिलता रहे मैसेज के माध्यम से और आप खुश रहें मस्त रहें इन शुभकामनाओं के साथ सलाम आज सलामी तो चलिए दोस्तों हम अब अपने प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं और उन सब सिंगर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज वो हमारे बीच में आए और अपनी सिंगिंग से हमें और हमारे सभी सुनने वालों को आनंदित किया हम आशा करते हैं दोस्तों आपने हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिये और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए सताया पहले कुछ का हिसाब दो अखियों में अखिया डाल के जवाब दो बचते बचाती ओ बचते बचाती चुपते छुपाती तुम क्या जानो कैसे आई तो ओ मेरे राजा समझ गया मैं वही पुराना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया ओ मेरे राजा बाहों की इन सजी में यू ना जकड़ा हम जकड़ेंगे उड़जा हाथ ना पकड़ो हम पकड़ेंगे छोड़ो ना नहीं छोड़ो ना ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के मौके भी कभी कभी, कभी मिलते हैं प्यार के प्यार हो